द्रम कर्णे श्रृयाम देवा भद्रं पशे माक्षत्रा स्थिस्तुवा शोसेम देव ओ सा अथर्वेदी मांडूक्यकारिका अद्वैत प्रकरण के अष्टादश कार्य का ऊपर कुछ विचार चल रहा था जिसमें कहा था अद्वैतम परमार्थ हो द्वैतम तदेद उच्चते नायदे थे उस द्वैत के साथ हमारा कोई विरोध नहीं होता क्यों नहीं होता अद्वैत परमार्थ है जब छांडू को परिषद हम देखते हैं सदैव स्विधित आशी द्वितीय पहले अद्वितीय दिखाता है बाद में द्वैत दिखाता है तत्य जो आश्चर्यता इत्यादि फिर आगे आगे तत्सत्यवसा आत्मा तत्व शिष्य के तो आदि भाग्य आते हैं जो सदैव समय से जिसको आरम्भ किया था तत्सतम वही सत्य है ऐसा दिखाता है वो तो परमार्थ अद्वैत है पारमार्थिक वस्तु अद्वैत है द्वैत क्या है उसका विवर्त है विकार है तो अद्वैत में परिणाम नहीं है वो निरवय में परिणाम नहीं होता विकार है विकार मान विवर्त है तो अद्वैत है द्वैत रूप से दिख रहा है चेतन निर्विशेष आत्मा है उनको तो सविशेष रूप से दिख रहा है माया के कारण से जैसे रज्जू होती है दिखाई पड़ता है सर्प रूप से विवर्त तो ऐसे विवर्त है तेसाम तेषा उ के यहां दो सत्ता है पारमार्थिक सत्ता प्रातभ्याषिक सत्ता पारमार्थी सत्ता में भी उनका द्वैत है और प्रातभिक सत्ता में भी द्वैत है उनके यहां अद्वैत है ही नहीं इसलिए विरोध होता ही नहीं अद्वैत के साथ ऐसा उन्हें द्वैती राम सत्ता दोनों प्रकार से द्वैत है वह एक प्रादिभाषिक सत्ता मानते हैं एक पारवाथिक सत्ता मानते हैं घट आदि को पारमार्थिक मानते हैं रज सर्प आदि को प्रादिभाषिक मानते हैं किंतु दोनों में द्वैत अय इसलिए कोई विरोध नहीं हमारा जो सिद्धांत है अद्वैत इसका उनके साथ विरोध नहीं कहा इसका भाष्य हो गया था तर्क भी दिया था द्वैत वास्तव में द्वैत हो सुसुप्ति मूर्छा समाधि आदि में वो उपलब्ध होना चाहिए जो वस्तु जैसा हो तो अपना स्वरूप नहीं छोड़ता किंतु तो उस अवस्था में अब द्वैत ही प्राप्त होता है सुसुप्ति में मूर्छा में समाधि आदि में नहीं मन का स्पंदन है जब तक मन का क्रिया मन में क्रिया है चेष्टा है तब तक द्वैत है तब जागरण सुशुप्न जागरण में और स्वप्न दो अवस्था में मन में स्पंदन है द्वैत तो दिखता है मन का अमन भाव होने पर द्वैतम नई गो लाभ देते पहले आया था प्रथम का उसमें खंड में दिया था मनोमात्र मितम द्वैतम यद किंचित मनोषो यमनी भावे द्वैतम नई गोप तो जो द्वैत जो दिखाई पड़ता है मन ही है सब कुछ है मन है मनोमात्र मितम द्वैतम यद किंचित मन है तो द्वैत है मन नहीं तो द्वैत नहीं मनसो जमनी भावे जब मन काम करना छोड़ जाता है उसका द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है सुषुप्त तो आदि द्वैत जो है मन के विषय मात्र है मन की चेष्टा है तो इसके विरोध नहीं है कहा ये कहते हैं श्लोकाक्षराणाम अर्थम आचक्षण हेतु महा कारिका के शब्दावली के कथन करते हुए हेतु बताते हैं उच्च देश पूर्वादी केवल हेतु ना तय नगृत्त्य एक पूर्वादी का प्रश्न था क्ष क्या कारण है कि जो तो उनके साथ विरोध नहीं द्वैतियों के साथ आपका मत मतलब अद्वैत का विरोध द्वैत के साथ नहीं है क्या कारण है क्या हेतु है कुछ उच्चते से उत्तर देते हैं ये कहा द्वैत से अद्वैत कार्य प्रमाण द्वैत ना अद्वैत का कार्य है जो कार्य होता है कारण से अतित नहीं होता बाधे मृतिका जो सत्य श्रुति युक्ति से भी देखो आप जिसको घट बोलते हैं शब्द प्रयोग हो रहा है मिलने वाला नहीं है मिट्टी हो विचार दृष्टि से जाएंगे तो मिट्टी हो जिसको पट बोलते हैं कि विचार दृष्टि से चलेंगे धागा ही है ऐसा दिखाई पड़ता है और श्रुति बोलती है बाचारोह विकारोण आमदन प्रतिकार विश्व श्रुति है द्वैत से अद्वैत कार्यो प्रमाणम आहार जो है वो अद्वैत का कार्य है कार्य मानी परिणामी कार्य नहीं विवर्त कार्य है, है।, है अद्वैत दिखाई पड़ता है द्वैत दूध का दही बनना जैसा नहीं वो अद्वैत बिगड़ करके बन गया हो दही ऐसा नहीं अद्वैत को कुछ खरोच नहीं जो का रस्सी में सर्प देखना जैसा है विवर्त है ये कार्य कार्य विवर्त लेना प्रमाण देते एकम एवं अद्वितीय इत्यादि कहा था भाष्य श्रुति बोल रही एकम एवं आदवितीय स्वगत सजातीय दिजातीय तीनों वेदों से अतिरिक्त करके दिखा रही श्रुति एकम एवं स्वगतभेद तो भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं है अद्वितीय दूसरा भी नहीं, भेद भी नहीं। तीन है तीन विशेषण हैं न एक जो सत कैसा है सदव संवेदित जो सत क्या है एक अद्वितय सत तो सत्न है एक कहते हैं स्त्रुतिमाणा द्वैत अद्वैत कार्यवान तो कार्य कारण भेदन सत्व निषेधा तत्सत्य में अभारणात् न अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन विरुद्ध यही है उस दर्शन के साथ द्वैत दर्शन का हमारा कोई विरोध नहीं है क्यों नहीं है कि स्मृति प्रमाण है अद्वैत को बताने के लिए स्मृति है प्रामाण्या द्वैत अद्वैत कार्य तो अग्रा द्वैत जो है अद्वैत का कार्य है तत्व जो अस्त्रता आदि उसके पूर्व वाक्य देखते हैं तो सदैव सौम्य दशी एक द्वितिया वहां से अद्वैत शुरू हुआ है बाद में तथ्य जो अस्थिरता आज दिखाई पड़ता है द्वैत अद्वैत का कार्य है नहीं कारिया। परिणामी कार्य समझना तो श्रुति प्रमाण होने से द्वैत से अद्वैत कार्य तो अब श्रुति प्रमाण से ही जाना गया है द्वैत जो है अद्वैत का कार्य है कार्य से कारण भेदेन सत्तु कार्य को कारण से भिन्न रूप से अपने अस्तित्व का निषेध किया पाचा कार्य होता है कारण से अतिरिक्त होता ही नहीं अतिरिक्त सत्ता है ही नहीं उसकी निषेध किया है कार्य से कारण कार्य को कारण से भिन्न रूप से सब तो निषेधा अस्तित्व का निषेध किया है मऊ की टिप्पणी है ना कार्यवत कारणम अपनी अंधित अस्तु पूर्वादी बोलता है महाराज जैसे कार्य अंध्रित मिथ्या है तो कारण भी मिथ्या ही हो तब कहते नहीं तत्सत्यम ऐसा बोला जो कारण परम कारण जो है वो सत्य है तत्सत्यम अवधारणा तो ऐसा अपधारण किया है छांदोग्य में ऐसा होने से न अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन विरुद्धम इसलिए अद्वैत सिद्धांत जो है द्वैत सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं करता है ये कहा ठीक है आगे कहते हैं अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन अविरुद्धम्रुवती महारा ये तो श्रुति दी पहले अब युक्ति भी देते हैं तर्क देते हैं अद्वैत सिद्धांत है, दर्शन माने सिद्धांत अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन दर्शन के साथ नहीं, इसमें युक्ति भी देते हैं तो युक्ति भी देते हैं क्या युक्ति देते उपपत् ऐसा भाष्य कहा सिद्ध होता युक्ति से भी सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है स्वचित स्पंदनाभावे समाधो मूर्सायाभा चित्त के जस्पंदन नहीं है हलचल नहीं है चित्त अपना काम करना छोड़ देता है मन जब कब समाधि अवस्था में मूर्छा अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में द्वैत ऐसा अभाव है, द्वैत नहीं मिलता हुआ तो युक्ति भी है श्रुति ने तो कहा ही है युक्ति भी है उचित है द्वैत इसलिए उसी का विकार माना जाता है तो अद्वैत का विकार है निवर्त है द्वैत ऐसा माना जाता है ठीक है मैं देख तामेव उपपत्ति संक्षिप्त दर्शेगी उसी जो युक्ति है उपत्तन युक्ति को ही संक्षेप करके दिखाते हैं स्वचित्त इत्यादि सर्वे का स्वचित्त अभावे अपने चित्त जो का स्पंदन अलचल अभाव होने पर क्रिया नहीं करता मन मंत उस मंत्राल में कब सुसुक्ति है समाधि है मूर्सा है इन अवस्थाओं में दो तो नहीं मिलता यदि होता तो वहां भी मिलना चाहिए सुवस्था स्वकीय चित्त स्पंदनाभावे मिथ्या ज्ञान उपर्वेशति। द्वैत दर्शन अभाव अद्वैतम सिद्धम सु को देखो मूर्छा अवस्था देखो समाधि अवस्था देखो सुसुक्ति आदि जो अवस्था है इन अवस्थाओं में स्वकीय चित्त स्पंदना भावे अपना जो चित्त है स्वकीय स्वयं का जो हमारा जो चित्त है उसके स्पंदन जब नहीं होता काम नहीं करता मन काम नहीं करता उसका स्पंदन e का अभाव होने पर मिथ्या ज्ञान का उपराम हो जाता है जागृत स्वप्न में जो मिथ्या ज्ञान होता था जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान मिथ्या ज्ञान उसी प्रकार शरीर आदि रूप से ज्ञान होता था और मिथ्या ज्ञान उपरां हो गया मन है तो मिथ्या ज्ञान है मन नहीं है तो मिथ्या ज्ञान नहीं है मिथ्या ज्ञान में मिथ्याचा त्ञान ऐसा अर्थ करता झूठा अज्ञान है वो उपरमेश उपराम होने पर द्वित दर्शन भाव इसलिए जब मन का उपराम हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान उपराम होगा तो द्वैत दर्शन का अभाव हो जाता है उस काल में अद्वैत सिद्ध हो जाता है ततच स्वप्नवत जागृत भेदा उत्पत्ति दर्शनात् उत्पत्तिर द्वैतम अद्वैत कार्यम न कारणम तत्काल प्रतिभा से तत तब क्या सिद्ध होगा हो जैसे स्वप्न मिथ्या ऐसे मानते हैं मन का कार्य है मन है उस काल में स्वप्न अवस्था में मन रहता है तो स्वप्न दृष्टि दिख रहा है तो मन के चेष्टा है जैसे वो मिथ्या होता है सभी मानते हैं स्वप्न को कोई सत्य नहीं मानता ठीक है इस प्रकार मन का स्पंदन है तो जागृत जिसको सत्य मान बैठा है वो तो, मिथ्या हो जाएगा जागृत मिथ्या क्यों चित्त स्पंदन स्वप्न ऐसे अनुमान हो जाएगा तत स्वप्नवत दृष्टांत हो जाएगा स्वप्न स्वप्न मन का स्पंदन है और वो मिथ्या है सभी मानते हैं उसको द्वैत अद्वैत आदि सभी मानते हैं ठीक है पर जो जागृत में जो सत्य बुद्धि हो रही है वो भी मिथ्या ही है जागृत भेदा नाम उत्पत्ति दर्शन जैसे स्वप्न के वस्तु उत्पन्न होते हैं मिथ्या होते हैं जो उत्पन्न होता मिथ्या होता है कहाँ स्वप्न में देखा वैसे जागृत में भी उत्पन्न हो रहे हैं सब ये भी मिथ्या ये युक्ति होने से द्वैतम अद्वैत कार्य इसलिए द्वैत जो है अद्वैत का कार्य क्यों हम अद्वैत अवस्था में थे सुसुक्ति में थे ये तो प्रतिदिन का अनुभव है तो उस काल में अद्वैत था बाद में या स्वप्न होकर के जागृत में आए या सीधा जागृत में आए जैसा भी आए तो जैसा स्वप्न होता है पूर्वक्षर में सुसुक्ति अद्वैत है दूसरे क्षण में दृश्य दिखने लग गया तो किसका कार्य है उस अद्वैत का कार्य है जैसा स्वप्न है ठीक इसी प्रकार जागृत भी वहां सुशुप्त में तो अद्वैत था अब आया है कार्य है जागरण अद्वैत का कार्य है विवर्त है यह सिद्ध होता है युक्ति से न कारणम तत्कार्य प्रतिभा जो कारण होता है जो कार्य नहीं कार्य रूप से जो प्रतिभास हो रहा है प्रतीत हो रहा है उससे विरोध नहीं होता मिट्टी के घाट के साथ कोई विरोध नहीं होता है मिट्टी ही घट गाट रूप में दिख रही है क्या विरोध है है जो कारण जो होता है उसका जो कार्य कार्य तो नहीं है कार्य का प्रतिभास है कार्य जैसा है वो वाचारोहण होता है शब्द प्रयोग होता है उससे विरोध नहीं होता यही है या कारण है अद्वैत उसका प्रतिभास है कार्य जगत जागृत जगत उसके साथ कोई विरोध नहीं द्वैत का कोई विरोध द्वैत के साथ विरोध नहीं कार्य क्यों कारण का कार्य के साथ विरोध नहीं है क्यों नहीं है कार्य से बाचार होतृत्व है कार्य जो भी होता है केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं मिलता बाचार मणम ना विकारो नाम उधय मृतिका इत इंसान तो निश्चित बोल रहा है बोल रही है श्रुति बोलती है कार्य वर्ग कोई भी कार्य लोग ये जो मकान एक कार्य है अगर ये मकान करके जो गृह करके जो शब्द प्रयोग हो रहा है प्रयोग हो गया इसको गृह बोलते ऐसा होने का भूणेंगे तो यहां ईटा पत्थर लोहा लकड़ आदि मिलेंगे ये नहीं मिलने वाला वहां का वो मिलेगा कारण मिलेंगे कार्य नहीं मिलने वाला ऐसे ही है कार्य जो होता है बाचारोण मातृत्व तो शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता शब्द तो प्रयोग होता है कार्य करके बोलते हैं किन्तु कार्य ढूंढने से नहीं मिलेगा कारणात् अभावात कारण से अतिरिक्त रूप से उसकी सत्ता नहीं है वेदांति का भी सत्कारिवाद है सांख्यो का भी सत्कारिवाद है थोड़ा अंतर है जदान्ति भी सत्कारीवादी है सांखे लोग भी सत्कारी वादी है नैया एक आरंभवादी है माने मिट्टी में घट होता ही नहीं बाद में पैदा होता है घट अलग वस्तु है मिट्टी अलग वस्तु है संवाय संबंध से रहता है संबंधी है दोनों आरंभवादी है वो उत्पन्न होता है दट ऐसा मानता है किन्तु सांख्य कहते नहीं मिट्टी के ही एक अवस्था भेद है मिट्टी में छिपा हुआ था वो घट पहले से है मिट्टी घट में मिट्टी में घट है मारे। तो कुलाल इधर उधर थोड़ा कर देता है तो आवरण भंग कर देगा घट बनाता नहीं है घट उत्पन्न नहीं होता आविर्भाव होता है आविर्भाव और तिरुभाप शब्द का प्रयोग करते हैं शाम के लोग उत्पत्ति और ध्वंस का प्रयोग नहीं करते नयायिक उत्पत्ति ध्वंस का प्रयोग करते हैं आविर्भाव तिरुभाप जैसे अधेरे का घट होता है बनाया नहीं जाता उसको टॉर्चर जलाएंगे आविर्भाव होगा उत्पन्न नहीं होगा ठीक इस प्रकार सांख्यों का कहना है मिट्टी में घट विद्यमान है पहले से ही है पहले से है कार्य सत है, है कुछ जो तो कुमार जो है थोड़ा इधर उधर करता है तद चक्र आदि लगाता है आवरण भंग हो जाता है घट की उपलब्धि हो जाती है घट बनाता नहीं घट पहले से ही है तेल में तेल पहले से विद्यमान है किंतु क्या करता है वो तो जो केली होता है उसको आवर जो छिलका है उसको निकाल देता है अलग कर देता है तो विद्यमान है पहले से ही तेल उत्पन्न नहीं होता तेल में उनका ऐसे दृष्टांत होता है यदि अविद्यमान की उत्पत्ति होने लग जाए तो जैसे तिल में तेल नहीं है न्याय मत में बाद में पैदा होता है पेल उसे पर अरेत में भी तेल नहीं है तेल ती, चाहने वाला रेहत को क्यों नहीं लाता तिल को क्यों ढूंढता है तिल ढूंढने वाला व्यक्ति को पता है यहाँ तेल है विद्यमान है ऐसा लोग तर्क देते हैं सतकारी वादी है कार्य सत है विद्यमान है, है आविर्भाव होता है तिर्भाव होता है वेदांती भी सत्कारी वादी है किन्तु कार्य कारण रूप से सत्य अपने रूप में कुछ नहीं पाचारो मंत्रकारो नाम कारण रूप से कार्य सत मानते हैं घट सत्य होता है वृत्ति का रूप से अपने रूप से नहीं अपने रूप से घट सत्य नहीं होता कारण रूप से सत्य है परम कारण ब्रह्म रूप से सभी सत्य हो जाएगा अगर अधिष्ठान रूप से देखेंगे सत्य अपने रूप से कुछ नहीं है ऐसा है अच्छा आगे तेसाम इत्यादि भागम विवजते तेसाम उ द्वैतम उनके यहां दोनों द्वैत है हमारे यहाँ अद्वैत परमार्थ है अद्वैत उसका कार्य है द्वैत अद्वैत दोनों है हो जाता है परमार्थिक भी द्वैत है।, है और द्वैत है द्वैती नाम तू तेषा जो द्वैती है उनका तो परमार्थत अपरमार्थत द्वैतम है वो उनके यहाँ दोनों प्रकार से द्वैती सिद्ध करते हैं वो परमार्थता मान जगत को वास्तविक द्वैत मानते हैं और उसको रज्जु सर्वादी को कालैत मनते हैं जोन प्रकार ही हैं। पर अद्वैत विरोधमाश्य द्विधा व्यवहारे विमत द्वैत द्वैतवाद्रतिपन्न मिथ्यात्सिद्धेर नीरोधो अद्वैत सिद्धव पूर्वादी संज्ञा कर सकता महाराज परमा जो द्वैतांश है ना हमारे यहां दो है। एक काल्पनिक प्रादिभाषिक द्वैत है परमार्थ द्वैत उसके साथ तो अद्वैत का विरोध होगा ना आपका भी परमार्थ अद्वैत है हमारा परमार्थ द्वैत है तो परमार्थ द्वैत परमार्थ अद्वैत तो विरोध होगा ही परमार्थ द्वैतांश से शंका परमार्थ द्वैतांश है ना जो परमार्थ द्वैत है घटपटादि तो परमार्थ द्वैत है उसके साथ अद्वैत विरोध अद्वैत का विरोध होगा यदि शंका कहते हैं दिव्य त्यौहार व्यवहार व्यवहारिक दो प्रकार सेवा करने पर भी विमतस्य जो विवादास्पद द्वैत है तुम्हारा द्वैत जो कटपटादि जगत जागृत जगत जितने द्वैतत्वादेव द्वैतत्व हेतु से हम उसको भी माने परादिभासी घोषित करेंगे द्वैतत्वेव संप्रतिपन्न संप्रतिपन्न द्वैत मिथ्या कैसा द्वैतत्वाद रज्जु सर्व का तुम भी उसको सत्य मानते हो कि असत मानते हो असत मानते हो मिथ्या मानते हो अथवा स्वप्न पद स्वप्न का द्वैत सत्य है क्या तो विमत जो विमतम द्वैतम जो विमत द्वैत है जो जागृत द्वैत है जो जिसको सत्य मान बैठे हो अनुमान सिद्धांत अनुमान देखे विमत द्वैतम मिथ्या जो विमत विवादास्पद द्वैत है तुम जो सत्य मान रहे हो हम मिथ्या मान रहे वो मिथ्या है क्यों द्वैतत्व है कि नहीं जागृत जगत नहीं द्वितत्व है सम सुप्त रजादिवत रज सर्पादिवत अथवा स्वप्नवत्त वहां भी द्वैत दिखता है किंतु तो वो मिथ्या है जैसे द्वितत्व तो वहां जो है यहां भी द्वैतत्व तो धर्म बैठा है ये सिद्धांत का मान हो रहा तो है संप्रति बनवत्त उभवादी संबत को संप्रतिपन्न बोलते हैं मिथ्यात्व सिद्धेर हाँ दो प्रकार के व्यवहार मिथ्या सिद्ध हो जाएगा जागृत द्वैत द्वितत्व हेतु के कारण से न तेरा विरोध अर्द्वेश इसलिए उस व्यावहारिक जो द्वैत है उसके द्वारा कोई विरोध नहीं आता ये अर्द्व मनवान संघ ऐसे मानते हुए सिद्धांत कहतेचा इत्यादि भाषण यदिच तेसाम भ्रांता मान सब द्वैतवादी भ्रांत है द्वैतत्व तो हेतु बैठा हुआ है और एक द्वैत बोलते है मिथ्या और दूसरे द्वैत को कह रहे हैं सत्य द्वैतत्व हेतु बराबर है दोनों में रज सर्पादि के घटपड़ आदि भी द्वैत द्वैतत्व तो हेतु तो दोनों में समान होने पर भी एक को सत्य मानना एक को बिथ्या मानना, मानना कैसे होगा वो भ्रांत है पागल है ये कहते हैं तेषा भ्रांताओं में हम द्वैत दृष्टि उनकी द्वैत दृष्टि है तो अस्माक अद्वैत दृष्टि अभ्रांता जो अभ्रांत है हम हमारे अद्वैत दृष्टि है किसे विरोध में व्यवहारिक जगत में वो द्वैत दिख रहे हैं हम अद्वैत दिख रहे हैं हम केवल वहां सच्चता आत्मा ही दिखता है हेतुना अस्मत पक्ष नी कारण से हमारा पक्ष जो सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत है उनके द्वैतियों के साथ कोई विरोध नहीं होता ठीक है परमार्थ अच्छा ठीक है भ्रांति मूल द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम इतना दृष्टान्त न उपादी देखो ये भ्रांति मूलक है द्वैत दर्शन और अद्वैत दर्शन जो है प्रमाण मूल है इसके पीछे श्रुति है एक हम विवाह द्वितीय आदि श्रुति है नास्तना श्रुति है अद्वैत दर्शन जो है प्रमाण मूल है केवल कल्पना नहीं पीछे प्रमाण है स्त्रुति प्रमाण है और द्वैत दर्शन में प्रमाण नहीं है भ्रांतिमूलक है भ्रांति मूल द्वैत दर्शन भ्रांतिमूलक द्वैत दर्शन है उसके साथ अद्वैत दर्शन प्रमाण मूलम अद्वैतम अद्वैत दर्शन जो है सिद्धांत प्रमाण मूलक है उसका कोई विरोध नहीं होता अविरुद्धम इत दृष्टान्त रूपा देती दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करता यथा इत्यादि कहा मत्त गजारूढ़ इत्यादि कहा माने अद्वैत दर्शन विरोध नहीं क्यों द्वैत ऐसे दिखाया श्रुति ने द्वैत इंद्रो माया भी पुरुप इंद्र माने परमेश्वर माया से क्या करता अनेक रूप हो जाता स्वतः अनेक रूप नहीं है माया से जैसे जादूगर कुछ भी नहीं लाता वो हाँ, तो माया से बहुत सारे दिखाता है दर्शकों के सामने बहुत सारा दिखाई देता है क्या करता कभी कभी स्वयं जादूगर को ऐसा दिखाई पड़ेगा एक धागा फेंका ऊपर को आकाश की तरफ वहा बंधन नहीं है ऊपर वो तो उसी धागा में लटकता हुआ जादूगर ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है दर्शकों को यहाँ का जादूगर छिप गया दिखता नहीं है बैठा हुआ है आपको दिखेगा नहीं आप सोचते हैं जादूगर चला गया होगा और ऊपर जाने के बाद में कट कट आवाज आने लग जाता है लग रहा लड़ाई हो रही ऊपर ऐसा आवाज आएगा कुछ गिरता हुआ दिखाई देगा टुकड़ा टुकड़ा ऐसा आएगा इधर उधर दिखाई देगा किंतु बाद में वो अपने माया को उधर समझता है जादूगर भूमि में है पहले भी भूमि में था वो अद्वैत का अद्वैत ही हो कुछ बना ही नहीं माना तो माया से अनेक रूप हो जाता है जैसे जादूगर एक छोटा सा जादूगर है माया भी पूरे रूपये हो जाता है या तो बहुत बड़े जगत के जादू वाला है तो अनेक रूप हो जाता है माने स्वतः नहीं होता परिणाम नहीं परिणाम से अनेक रूप नहीं है विवर्ता है जादूगर का जो होना अनेक होना विवर्ता है वास्तव में जादूगर टुकड़ा होकर जाता नहीं हमारे सामने अगले आता है कुछ नहीं उसके पास बहुत कुछ दिखाता है सामान वहां कबूतर दिखाएगा ये दिखाएगा वो दिखाएगा कहाँ कबूतर घुसवा है ही नहीं बड़े बड़े नोटों की गड्ढी दिखाएगा अब बाद में दो दो रुपये मांगता है इतने बड़े बड़े नोटों की गड्डी बनाने वाला अगर सत्य होता तो उसे काम नहीं चला सकता तो एक इंद्रो माया भी इत्यादि दिया पुरुष भी दिए न तो त्वितीय के बारे में वो दूसरा नहीं है एक ही है वो इत्यादि स्त्रुति है तो ये देखो ये इनका दर्शन भ्रांत दर्शन है इसलिए कहते हैं दृष्टान्तार सिद्ध करते हैं हमारे दर्शन जो है अद्वैत दर्शन प्रमाण मूलक है उनके दर्शन के पीछे प्रमाण नहीं है जहां तक बुद्धि गई वहां तक बोला है इसमें यथा कहा यथा मत्त गजारूढ़ भूमिष्टम प्रति गजारूढ़ोहम बाहे माम प्रति पुर्माणम तम प्रति न बाहा अविरोध बुद्धिया जैसे एक मस्त मतवाला हाथी में बैठा हुआ व्यक्ति है जा रहा है इस सड़क में एक भूमि में पागल बैठा हुआ है नीचे वो बोलता है मैं हाथी के ऊपर बैठा हूँ हाथी मेरे सामने बढ़ाओ मैं लड़ाई करना चाहता हूँ ऐसा बोलेगा बोलने पर वो जो समझदार व्यक्ति है जो में घोड़े में है वो कुछ नहीं बोलता चुपचाप जाता विरोध नहीं मानता है पागल ऐसा चुप चला जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है वो चिल्लाये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक कहते हैं ठीक कारण कार्य कारण अभूत द्वैत अविरोधे सिद्धे फलिता है ये द्वैत जो है कार्य है विवर्त है अद्वैत का और कारण है अद्वैत अधिष्ठान है वो उसे में कल्पना कर रही है अद्वैत में कल्पना होती है तो अविरोध में प्रसिद्ध सिद्ध होने पर फलित क्या ततः इत्यादि लाश में कहा हुआ है ततः परमार्थ को ब्रह्मविद आत्मा विद्वैतना वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया सर्वम खलूदम ब्रह्म ऐसा बन के बैठा हुआ द्वैती व्यक्ति होगा वास्तव में वो क्या द्वैतियों का स्वरूप ही हो जाता है ब्रह्मविद्ता जो वास्तव में हो ब्रह्म भाव में बैठा हुआ है तो वो ब्रह्म ही हो गया है तो द्वैतियों का स्वरूप ही है वही कल्पना होने उनकी उनका स्वरूप है तेरह अयम हेतु अस्मृत पक्षों नगर द्वैता इसलिए अपना स्वरूप के साथ किसी विरोध होता ही नहीं है वो द्वैतियों का स्वरूप ही हो अद्वैत इसलिए स्वरूप के साथ कोई विरोध करेगा नहीं तो विरोध होने की संभावना ही ठीक <coughs> है अद्वैती नाम, नाम से प्रात पक्ष पर आलोचना था द्वैतियों का और अद्वैत का भिन्न भिन्न जो दो पक्ष हैं अपना प्रात अपने प्रातिश अपने प्रातिशु का अपने अपने पक्ष में पक्ष का विचार करने पर बर, करने से द्वैत पक्ष है अद्वैत पक्षों में विरुद्ध नहीं होगा द्वैत पक्षों के साथ अद्वैत का विरोध नहीं होता है क्यों जब दोनों का विचार करते चलेंगे तो द्वैत जो होता है अद्वैत उसका स्वरूप ही अद्वैत में द्वैत कल्पित है और अपने स्वरूप के साथ किसी का भेद होता ही नहीं है संग्रह तेरह इत्यादि कहा भाषण तेरे अयम हेतुना अयम हेतुना अस्मत्पक्ष अयम अस्मत्पक्ष जो हमारा ये पक्ष है वह न विरुद्ध थे द्वैत दर्शन है इत्यादि कहा आगे ठीक है अद्वैतम एवं द्वैतात्मना परिणाम चेत पूर्वादिशंका करता है अद्वैत ही द्वैत रूप से परिणत होता है परिणत माने या पूर्वादि का अलग प्रश्न होगा सिद्धांत का अलग उत्तर होगा जहां पूर्वादि पूछ का परिणाम जैसे दूध का दही बनता है तो अद्वैत कहा ना आप और सिद्धांत उत्तर देंगे अद्वैत में कोई खरोच है तो विव्रतवाद रूप से उत्तर देंगे प्रश्न होगा परिणामवाद के आधार पर और उत्तर देंगे विवर्तवाद से अद्वैतम एवं द्वैतात्मना परिणाम चेत आपने पूर्व कार्य का में कहा अद्वैत ही द्वैत रूप से परिणत होता है ये तो कहा ना वो कार्य है द्वैत कार्य अद्वैत का कार्य मान परिणाम है परिणतम चेत परिणत परिणाम चेत यदि परिणाम होता है तो द्वैतम भी तात्विकों में से अद्वैत भी तो वास्तविक होगा जो तो अद्वैत वास्तविक है उसका कार्य कहां से वास्तविक होगा दूर वास्तविक है जो दही बनता है क्या काल्पनिक है क्या वो वो भी वास्तविक है कारण जब वास्तविक है तो कार्य भी वास्तविक होगा तो वैद को भी वास्तविक मानना पड़ेगा पारमार्थिक मानना पड़ेगा आप मिथ्या कैसे मानेंगे इसको ये शंका की है चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं रेकड़म यह परिणामवादमान शंका शंका यहां परिणामवाद है रेकी शंका यहां रेकल माने शंका शंका है पूर्ववाधिका परिणामवाद को लेकर दूध का दही जब बन जाता है दूध सत्य है तो दही भी सत्य है तो अद्वैत सत्य है तो द्वैत भी सत्य है उसका कार्य कहा आपने पूर्वकारिका में तो यहाँ शंका जो है परिणामवाद के द्वारा है माध्यम से है और उत्तरम सिद्धांत उत्तर देंगे विवर्तवादे विवर्तवाद्यम विवर्तवाद के द्वारा उत्तर देंगे यहाँ यही भेद है इस कार्य परिणामवाद बार के माध्यम से संगा उठाना है और उत्तर देंगे विप्रतवाद से ये समझाना है एक ठीक का है एक कार्य क्या है मायाया विद्यते कथं मायाया विद्यते त्यज कथचन माया तत्व तो विद्यमे ही मतताम अमृतम ब्रजेत माया मितते तन नान्य था जम कथन तत् हि विद्यम अमृतम वृद्व ये तत् अद्वैतम ये जो अद्वैत है अद्वैतम माया विद्यते माया के द्वारा तो अनेक हो सकता है वेद हो जाता है माया से जैसे रज्जु अनेक हो जाती है माया से अज्ञान से सर्प जलधारा जितने व्यक्ति बैठे उनकी अलग अलग हो जाती है अलग अलग ढंग से समझेंगे उसको कोई सर्प समझेगा कोई जलधारा कोई भूक्षित्र कोई एस कोई माला आदि आदि समझेंगे लड़ाई भी करेंगे आपस में वास्तव में रज्जू का जन्म हुआ है माया से वहां अनेक हुआ है रज्जू वास्तविक नहीं है या नहीं बिगड़ करके सर्प आदि बना ऐसा परिणाम नहीं है विवरता है रज्जु जो का त्योहे आगे टॉर्च आदि जलाएंगे सब गलत हो जाएंगे जितने सर्प कहने वाले जलधारा कहने वाले सब गलत साबित हो जाएंगे मायाते ही एत अद्वैतम जो अद्वैत वस्तु है माया के द्वारा तो अनेक हो सकता है विद्यत मैने अनेको भवत अनेक होता है अन्यथा अजम न अन्यथा था कथन कथम चना कथम चना अजम न अन्य अजं, कथंचन, कथंचन, अजं, अन्य, अन्य प्रकार किसी प्रकार जो अजन्मा है वो ही नहीं सकता अनेक हो नहीं सकता माया से हो सकता है विवर्तवाद में तो हो सकता है माया है विवर्तवाद अन्य प्रकार हो नहीं सकता है परिणाम करके नहीं हो सकता वह जन्मा है कहा से पैदा होना तत्व तो विद्यमान ही वास्तव ही माने अस्मात तत्व तो विद्यमान तो है वास्तव में भेद हो जाता हो परिणाम हो जाता हो उत्पत्ति वास्तविक माना जाए उस अद्वैत की आत्म तत्व अमृतम मर्दता अमृतम प्रथमांतर मर्त्यम देती तो अमृत होता हुआ अमर होता हुआ मर्तित्व तो को प्राप्त होगा और अमर को मर्त कहना बनता नहीं है क्योंकि जो उत्पन्न होगा तो मरते होगा तो अगर वो वास्तव में अनेक होता हो तो अमृतम मर्त्यम ब्रजेत अमृतम प्रथमांतर वो तो ब्रजेत का करता है अमृतम और कर्म है मर्त्यताम अमृतम न पुंशी में किया है प्रथमांतर है वो अमृतम अमृतम सर मर्तता अमृेद अमृत होता हुआ अमर होता हुआ आत्मा मरण भाव को प्राप्त होगा वास्तव में भेद मानने पर क्योंकि जो उत्पन्न होगा यदि वास्तव में तो मरेगा भी वो मर्त को प्राप्त होगा माया से तो उत्पन्न हो सकता है अजन्मा किंतु वास्तव में उत्पन्न नहीं हो सकता आत्मा अजन्मा है यही यहां यह कार्यकाल था मानी विवर्तवा उत्पत्ति है जगद विवर्त है आत्मा अज्ञान के बल से दूसरा दिख रहा है ये शरीरारी रूप दिखाई दे दिखा रहा है अज्ञान के कारण से माया से जन्म हुआ है ऋषि ही पैदा होती है सर्व रूप से अज्ञान के कारण विवर्त है मना जाना कुछ नहीं है भाषना है ऐसे तो वही है क्योंकि युक्ति से भी सिद्ध है जागृत विषया मिथ्या दृश्यवाद स्वप्नवत्त मृत्यु सर्ववत्त बहुत सारे हैं ये ठीक है विपर्तवाद अन्य के आ रहे दो समे जो परिणामवाद मानेंगे विवरतवाद स्वीकार नहीं करेंगे अद्वैत से द्वैत होने में क्योंकि अद्वैत पहले दिखाई पड़ता है बाद में द्वैत दिखाई देता है छांदो के छष्ट अध्याय जब देखेंगे पहले अद्वैत की चर्चा है वहां एक उसके बाद तत्व जो अस्थिर चला द्वैत में दिखा है तो वास्तव में विवर्तवाद स्वीकार नहीं करेंगे परिणामवाद मानेंगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी तत्व तो, तो ही मर्दता अमृतम दोष आ जाएगा वास्तव में भेद होना माने जैसे दूध का दही वास्तव में होना है अलग होना है परिणाम है वो मान्य पर अमर अमृत होता हुआ मर्दभाव को प्राप्त होगा तो दोष है अमर कभी मर नहीं सकता किन्तु उत्पन्न यदि होगा वास्तव में तो मरेगा भी मरते तो दोष आ जाएगा ये कहा पूर्वार्ध ब्यावर्त्याम आशंका हैं, माया दे पूर्वार्ध है इसमें कोई शंका थी पूर्वादी की जिसके व्यावृत्ति करने के लिए ये कारिका बोलना पड़ा है जिस शंका के खंडन के लिए उस शंका को पहले रखते हैं पूर्व की शंका परिणामवाद के माध्यम से शंका उठाएगा वो और विवर्तवाद के माध्यम से कारिका में उत्तर दिया गया ये कहना चाहते हैं द्वैतम इत्यादि कहा पूर्वादि बोलता है द्वैतम अद्वैत भेद पूर्व कार्य में कहा अद्वैतम परमार्थ हो द्वैतम तद भेद उच्चते ऐसा कहा है द्वैत को अद्वैत का भेद मानने पर कार्य मानने पर भेद माने कार्य पूर्वकारिका को लेकर के शंका उठा रहा हो आपने मान लिया ना अद्वैत का कार्य द्वैत को मान लिया है तो जैसे दूध का कार्य दही सत्य होता है उसी प्रकार अद्वैत का कार्य जो जगत है सत्य होगा पार्थिक होगा इसलिए हमने जो द्वैत सत्य है कहा सही तो है ये ये तो पूर्वाधिक द्वैतम अद्वैत भेद ये होते ऐसा कहने पर पूर्व कार्य जैसे कहा द्वैत जो होता अद्वैत का भेद है मानी कार्य है ऐसा पूर्व में सिद्ध करके आया आप आने पर द्वैतम अपनी अद्वैत परमार्थ सब द्वैत भी जैसे अद्वैत परमार्थ है वैसे द्वैत भी सत्य होगा क्यों सत का कार्य सत ही होगा ना धर्मार्थ सत्य वास्तविक शत का इति सब कश्यचित आशंका किसी व्यक्ति के मन में आशंका आ सकती है रहा इसके उत्तर में कार्य का कहते हैं कार्यिका में बताते हैं कहा दो की टिप्पणी कार्य कारण लोके तुल्य सत्ता तत्व दर्शनार्थ पूर्वादि की शंका में यही है कार्य और कारण में समान सत्ता में कार्यकारा है मिट्टी से घट बनता है काल्पनिक मिट्टी से घट बनेगा और वास्तविक विषय से काल्पनिक घट भी नहीं बनता सम सत्ता में कार्यकार दिखाई पड़ता।, पड़ता है विषम सत्ता में कार्यकार होता मान परिणाम बाद में जब देखने जाते हैं पूर्वादि की संख्या है परिणाम बाद को लेकर कार्यकारण जहां भी दिखाई पड़ता है समसत्ता में विषम सत्ता में नहीं होता ये देखा है तो जब वो सत्य है अद्वैत तो वो कारण है तो कार्य भी तो सत्य ही होगा समसत्ता में कार्यकार होता है परिणाम बाद में यह दिखा गया उसके द्वारा उसके परिणामवाद के माध्यम से प्रश्न है उसका उत्तर देंगे विवर्तवादा का कहा भाष्य में कहते हैं यह परमार्थ सत्य अद्वैत जो परमार्थ सत्य अद्वैत है माया भिद्यते ये विवर्तवाद है वास्तविक में वो द्वैत बनता नहीं है जैसे दूध से दही बनना है वैसा नहीं बनता माया भिद्यते अद्वैत द्वैत हो जाता है क्या क्या साधन है माया मायया जैसे जादूगर अनेक हो जाता है माया से मायया विद्यते ही एतत्त एतत ये माने अद्वैतम ये जो अद्वैत वस्तु है माया से अज्ञान से अनेक दिखाई पड़ता है बनता नहीं अनेक होता नहीं दिखाई पड़ना भाषण होता है विवर्दवाद से उत्तर दे रहे हैं कैसा तैगिरी का अनेक चंद्रवत्त जैसे एक रोग लग गया तिमिर रोग लग गया आंख का रोग है तिमिर रोग किसी को तिमिर रोग लगा हो उसको क्या दिखाई पड़ता है एक वस्तु अनेक दिखाई पड़ता है विशेषकर चंद्रमा चंद्रमा को अनेक देखेगा तिमिर रोग लगने पर तो यहां भी माया रूपी रोग जिसको लग जाए तो उस अद्वैत को द्वैत दिखने लग जाएगा रज्जु में सर्प वही मानेगा रोग लगाए उसमें क्या रोग है वहां अविद्यारूपी रोग है माया रूपी रोग लग लगा है तभी रज्जु को सर्प कहेगा वो पागल है ये कहा तिमिर तैबीरिक अनेक चंद्रमा जैसे तैबीरिक ता, व्यक्ति है तिमिर रोग वाले को तैबीरिकिमिर रोग इसका है इसलिए तैबीरिक हो जाएगा उसको अनेक चंद्रमा दिखाई पड़ता है वास्तव में चंद्रमा अनेक नहीं है रोग के कारण से ऐसे दिखा यहां ये रोग है सबसे बड़ा रोग है माया वहां रोग लगा हुआ है तो अनेक दिखेगा आत्मा एक है अनेक दिखेगा चंद्रमा चंद्रवत रज्जु रज्जु सर्पादि भेद ही रिवाह अथवा दूसरा दृष्टांत ले लो माया से रज्जु अनेक हो जाती है सर्प, धारा आदि, सर्प जलधारा भू छिद्र इत्यादि रज्जु में कल्पना होती है किसी कारण अज्ञान के कारण रज्जु का पहचान होता तो नहीं होता रज्जु का पहचान अज्ञान है कोई रोग लगा हुआ है इसलिए अनेक हो गया रज्जु सर्पधारादि भी भेद भे ही जैसे रज्जु सर्प और जलधारा धारा माना जलधारा आदि भेद से अनेक हो जाती है ठीक इसी प्रकार यह अद्वैत वस्तु भी अनेक हो जाता है माया से मान दर्शकों का जो मान्य मान्यता जिनकी बन रही उनका जो अज्ञान है दिख रहा है उनको अनेक रूप में दिख रहा है अरे आत्मा सच्चिदार आत्मा है दिख रहा है शरीर आदि रूप में दिखाई दे रहा है मनुष्य आदि आकृति में दिखाई दे रहा है जैसे रज्जु को सर्प मानना वैसे आत्मा को शरीर मानना यही है ऐसी कल्पना न परमार्थता वास्तव में द्वैत नहीं हो सकता अद्वैत अद्वैत वास्तविक माने परिणाम बाद से द्वैत नहीं बन सकता ना परमार्थ परमार्थता क्यों निर्भय देखो परिणाम होने के लिए दूध का दही तो बन सकता है स्वाभविक पदार्थ है वो अवैध में क्रिया हो करके परिणत हो जाता है स्वाभाविक वस्तु है किंतु किन्तु आत्मा कैसा है है तो उसमें परिणाम होना संभव नहीं क्रिया होगी नहीं जहाँ क्रिया नहीं हो पाई तो परिणाम का परिणाम रूपी क्रिया होनी पड़ेगी ना सावय प्रस्तुत है क्रिया होती है परिणाम क्रियाव ना ना नहीं परिणाम बाद घटेगा नहींवय है और आत्मा इसी को स्पष्टीकरण करते हैं सावयम भी अवय अन्यथा भिन्न करते हैं जो सावय प्रस्तु होगा अवय के भिन्न प्रकार हो जाने से भिन्न हो जाता है दूध में कुछ क्रिया हो जाती है तथा अवैध में टुकड़ों में क्रिया हो करके दही बन जाता है भिन्न हो जाता है घटा आदि घटादी जैसे मिट्टी सावय वस्तु है घटा आदि रूप से अनेक हो जाती है सावय वस्तु में क्रिया हो करके परिणाम हो जाता है घट मिट्टी का परिणाम है लोग में जो व्यवहार होता है या ऐसा नहीं है निर्भल है उसमें क्रिया होने संभव नहीं क्रिया हुए बिना परिणत तो हो पाएगा इसलिए विवर्तवाद से अनेक है परिणामवाद से नहीं है ये तस्माद इसी कारण से निरवय अजम जो निरवय है आत्मा अजन्मा है आत्मा पुरस्कार न अन्यथा कथन जनक केन्द्रित प्रकार न किसी प्रकार से अन्य प्रकार से भिन्न होना संभव नहीं है एक ही उपाय यही है भिन्न होने का कारण है माया माया से तो अनेक हो सकता है इंद्रो माया विपुद रूपी इत्यादि है वो तो परमात्मा माया से अनेक हो जाता है जब तो सृष्टि के आदि में सदैव सौम्य देवग्रह है अकेला ही है निर्वयव है बाद में इतना जगत फैलना है तो क्या है माया से तो हुआ बाकी वास्तव में बिगड़ के तो बनने का निर्भय है निर्भय में क्रिया नहीं होगी बिगड़ने के हो हो लिए क्रिया होनी पड़ेगी ना अन्यथा नान्यथा कहा नान्य था अजन कथन जना जो अजन्मा है अन्य प्रकार से होने सकता है माया से तो उत्पन्न हो सकता है माया में देखा है रज्जु में उत्पत्ति देखी गई है उत्पत्ति देखी सर्वाधिक रूप उत्पत्ति देखी गई है इसी प्रकार न के तो प्रकार बितेते बीते तो किसी प्रकार से भी भिन्न होना संभव नहीं परिणाम परिणामवाद होना संभव नहीं है पूर्वादि की संकाति जब कारण सत्य होगा तो कार्य भी सत्य होगा हम कार्य को परमार्थ बोल रहे थे आपको अच्छा नहीं लगता किंतु गंभीर फिर करके वही आप आ जाते हैं पूर्वादी के कहा था क्यों तो समता में कार्य का होता है। जब कारणों को आपने सत्य मान लिया है परमार्थ सत्य कार्य भी सत्य होगा तो इसका उत्तर विवर्धवा दिया परिणामवाद होना संभव नहीं है ये जो कारण है सावयव कारण की बात तो अलग है किंतु ये निर्वय है निर्वयव है आत्मा उसमें परिणाम क्रिया होनी संभव ही नहीं है तो विवर हो सकता है जैसे आकाश में कल्पना करते हैं तलमल आदि की कल्पना तो कल्पना तो हो सकती है कल्पना है तत्व तो, तो विंतिमाने ही वास्तव में भेद मानने पर क्या होगा अमृतम अजम अद्वयम जो अद्वय है अजन्मा है अमृत अमर है स्वभाव स्वभाव से है कोई आगंतुक नहीं तत्व आदि उसमें स्वाभाविक है स्वभाव से ही है वो अमृत अजन्मा है अद्वय है वह सन ऐसा होता हुआ ये प्रथमांत है अमृतम आदि होता मर्त मर्तत्व तो को प्राप्त होगा विनाश हो जाए आपत्ति आएगी यथा अग्निशीतताम जैसे अग्नि ठंडी हो सकती कि नहीं हो सकती है अगर शीतता होने लग जाए अग्नि ठंडी होने लग जाए तो अग्नि का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा तो यहां भी वो शचार जो आत्मा है अजन्मा आत्मा है अमर आत्मा है कहीं उत्पन्न होने लगेगा अमरत्व तो समाप्त हो जाएगा उसका मर जाएगा मरतत्व मर तो आ जाएगा यथा अग्निशीतता हम ये दिखाया जैसे अग्नि का परिणाम बोलने लग जाए शीतता ठंडा तो न हो अग्नि समाप्त हो आपत्ति आएगी तत्स अनिष्टा ऐसा करना अनिष्ट होगा और अमृत को मर्द्य बनाना ठीक नहीं है जैसे अग्नि को शीतता बनाना ठंडी बनाना ठीक नहीं है अनिष्ट है स्वभाव और विपरीत का मल अपने स्वभाव को परित्याग कोई कर नहीं सकता है जो अमृत है वो अमृत है जो अमृत है वो अमृत है स्वभाव का परित्याग कोई नहीं कर सकता है स्वभाव का विपरीत कल्याण यह अनिष्ट है माना अग्नि कहीं ठंडी होने लग जाए तो अपने अं स्वरूप हो जाएगी अपना स्वरूप नहीं रहेगा मरते तो भी चल जाएगा ठीक है इसी प्रकार वो तो निर्भय आत्मा कहीं वास्तव में साब होने लग जाए तो निर्भय तो रहेगा ही नहीं उसमें मर जाएगा मरते तो तो वो मर्तित्व को प्राप्त होगा वो अनिष्ठ है वो अपना स्वरूप होने के लिए दूसरा नहीं बनेगा कोई अपना स्वरूप खोने के लिए दूसरा नहीं बनता कोई सर्व प्रमाण विरोध आदि जो है ना अमृत वस्तु मृत होता हो कहने लग जाए केवल ये नहीं प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण से विरोध है सारे प्रमाण कोई भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है अमर अमृत वस्तु मरते होने लग जाए केवल ये वेदांत श्रुति प्रमाण नहीं अन्य प्रमाण भी देख लो तो टिप्पणी कार बोलते नहीं, नहीं प्रत्यक्ष आदि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को ले प्रत्यक्ष प्रमाण लो कोई भी उपमान लोस अनुमान लो शब्द लो नही प्रत्यक्ष आदि बन्यादि के विषय करोती बन्यादी विषय में शीतता आदि विषय नहीं बनाता प्रत्यक्ष प्रमाण अग्नि ठंडी होती ऐसा कर, कभी नहीं बोलेगा प्रत्यक्ष प्रमाण बन्यादी पदार्थों में शीतता की कल्पना नहीं करता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो वस्तु जैसा है प्रमाण वैसे बताएगा वो सपा को ही बताएगा अग्नि आदि में प्रत्यक्ष आदि भी बोलता जो वस्तु जैसा वैसे होगा तो अमृत कैसे मरते बोलेंगे <स्थ> अच्छा रहस्य में आ अजम अव्यय आत्मतत्व माया विद्य न परमार्थता जो अजन्मा अव्यय जो अविनाशी आत्मतत्व है माया से तो अनेक हो सकता है इंद्र माया भी पूर्व के लिए स्थिति है अनेक है किंतु न परमार्थ वास्तविक अनेक हो नहीं सकता विवर्तवाद से तो अनेक हो सकता है परिणामवाद से अनेक नहीं हो सकता ये सिद्ध हुआ तस्मात् न परमार्थ सब द्वैता इसलिए ये जो द्वैत है परमार्थ सब नहीं सिद्ध हुआ क्यों वो आत्मा परमार्थ सत सत्य है उसे द्वैत विवर्त है कल्पना मात्र है इसे परमार्थ सत्य हो नहीं सकता द्वैत व्यावहारिक सत्य है व्यावहारिक सत्य मानते हैं प्रातिभाषिक सत्य से इस सत्य में थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है व्यावहारिक सत्य है क्योंकि व्यावहारिक सत्य को द्वैतवादी नहीं मानते द्वैत सत्य होंगे एक पारमार्थिक सत्य है और एक असत्य है व्यावहारिक सत्य तीन सत्ता को नहीं मानते द्वैतवादी पारमार्थिक सत्ता और प्राध्याषिक सत्ता दो सत्ता को लेकर चलते हैं और वेदांती तीन सत्ता को लेकर चलते हैं न परमार्थ सद्वैतम का जैसे वास्तव में परमार्थ सद्वैत नहीं हो सकता टिप्पणी द्वैतात्मक भेद से माईकत्व तो। द्वैतात्मक जो भेद है ये मायिक है माया से जन्म है द्वैत का वास्तव में जन्म नहीं हो सकता अद्वैत द्वैत कहां से आएगा रज में सर्पाधि जो बनते माया से बनते हैं ठीक इस प्रकार है विवर्त बाय अद्वैत दिख रहा है ठीक कैसे तत्र है तुर्वादा क्षण अवकार व्यापरते अतः आह इत्यादि कहते हैं पूर्वादी के शंका थे द्वैतम अद्वैत भेद पूर्व में कहा द्वैत अद्वैत का, का कार्य है जब कहा तो अद्वैत द्वैतमी अद्वैत परमाणु सर द्वैत भी तो अद्वैतिक समान होगा कार्यकाल में एक ही सत्ता होती है ऐसे शंका है किसी की शंका हो सकती है उसके उत्तर में कहते हैं आह करके कहा कहते देखो टिप्पल के टीका में अनुमान देते हैं द्वैत सत्य है कि मिथ्या है विमतो भेदो मिथ्या विवादास्पद द्वैतो भेद जागृत वाला है जागृत वाला द्वैत सारा लेना प्रादिवासी में नहीं लेना जो व्यावहारिक वाला लेना इसी को रखना इसी को सत्य मानता है वो विवादास्पद जो भेद है द्वैत है मिथ्या ये मिथ्या है क्यों भेदत्व आदि भेदत्व धर्म तो बैठा हुआ है भेद है तो भेदत्व तो बैठा हुआ है चंद्र आदि जैसे चंद्र भेद होता है चंद्र अनेक होता है तिली रूप रोग लगने पर चंद्र अनेक दिखता है वो सत्य है अनेक देखना सत्य है कि जूठा है वो जूठा है मिथ्या है चंद्रमा एक ही चंद्रमा है किन्तु अनेक दिखता है उसको एक रोग लगा हुआ है इसलिए यहां भी अज्ञान रूपी जो माया रूपी रोग जिसको लगा हो उसको द्वैत दिखेगा जिसको रोग नष्ट हो गया माया नष्ट हो गया उद्वैत नहीं दिखता उसको वो तो अद्वैत करेगा अच्छा और भी है विमतम तत्व तो भेद रहितम जो आत्मा तत्व जो है ना यहां विमत आत्मा को देना विमतम जो आत्मा वो है तत्व तो भेद भेद रहित है निर्भयत्वा आत्मा निर्भय होने से भेद रहता है उसका कार्य होना संभव भी नहीं वास्तव में आत्मा का कार्य होना संभव ही नहीं है परिणाम होना संभव नहीं क्यों निर्भयत्व निर्भय है वो निर्भय बाद अजत्वा दूसरा है तो अजत्वा अजन्मा है और कहा उत्पन्न होगा अजन्मा की उत्पत्ति की थोड़ी होती है परिणामवाद होना संभव नहीं है व्यतरे की मृदाधि बेहतरे की दृष्टान्त होगा क्यों तत्व तो भेद वाला होगा भेद भेद रहित का अभाव होगा मान भेद सहित होगा वो होगा सावय होगा जैसे मिट्टी आदि है दृढ़ दृष्टान है न इत्यादि कहते हैं ना परमार्थ तो निरवैवत्वाद इत्यादि वास्तव तो में अनेक होना संभव नहीं क्योंकि वो निरवैव है परिणामवाद होना संभव नहीं ठीक है निरवैव वस्तुना स्फुटन धर्मत्व आशंका पूर्वादि शंका करता है महाराज में विभाग तो धर्म रहेगा न, तो रहेगा ना विभाग तो रहेगा जैसे आकाश को पृथ्वी आदि से अलग मानते हैं विभक्ता है नई आय मानते हैं आकाश और पृथ्वी आप भिन्न पृथ्वी पृथ्वी से भिन्न है मानते हैं विभाग धर्म तो रहेगा ना निर्भय होने पर भी अनेक तो हो सकता है कि पूर्वादि की शंका है निर्भय चलो आत्मनिर्भय मान लेते हैं फिर भी वस्तु न निर्भय वस्तु का भी फुटन धर्मत्व आशंका विभाग धर्म तो बैठा है वहां इससे भिन्न अय बुद्धि तो हो जाती है ये पूर्वादि पूर्वाधिक है विभाग तो वेद का अधिकार अयम अयमना बुद्धि हो जाती है ये पूर्वाधिक शंका हो गई तो उत्तर देते हैं <coughs> सावयम भी कहा भी त... भी सावय भी अन्य सावयम भी अवय अन्य भीते तो साव वस्तु होगा अवय के अन्य प्रकार हो जाने से उसका कार्य बन जाता है परिणाम होता है यथा घटा आदि जैसे बिट्टी है घटाधि अनेक हो जाती है ठीक उत्तम अनुमान तस्मात जो अनुमान दिया था विवादास्पद सत्य नहीं जगत तो सत्य नहीं करके अनुमान दिया उसके कहते तस्मात इत्यादि का तस्मात निर्भय न्यथा पद के प्रकार में विद्य ये दूसरा जो अनुमान था ना विमतम तत्व तो भेद रह जो आत्मा है वास्तव तो भेद रहित उस, है निर्भयत्वाद नित्यत्वाद अजतत् ऐसा जो किया था उसके लिए अतस्मात निर्भय अजम निर्भय है अजलमा है जो आत्मा न अन्यथा कथन नहीं माया को छोड़ करके अन्य प्रकार से अनेक होना संभव नहीं अन्य प्रकार से भेद नहीं होता है कहा पुनर्मय अनुकर्षण अन्वयाथम कद दो बार नए लगा दिया न अन्यथा में एक बार है फिर न नित अप्रकार न भिद्य थे पहले भी नकार बाद में नकार दो दो दो क्यों कहते पुनः जो नये का अनुकर्षण किया है दोबारा रखा है नये रखा हुआ है अन्वय करने के लिए क्रिया के साथ अन्वय करने विद्यते क्रिया में अन्वय लगाने के लिए दोबारा लगाया नन्वया था मैंने भिद्यते क्रियापद ना अनवयर्था विद्यते क्रिया के साथ अन्वय करने के लिए दोबारा नकार लाया नान्यता में एक बार लगा रहे फिर न भिद्य थे दोबारा लगा यह अभिप्राय बता दिया और तत्व तो वास्तव तो में वेद मानने पर क्या स्थिति होती हो कहते हैं ठीक है कार्यत्व धर्मत्व धर्मत्व आदि अत्र प्रकार विक्रेता अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है भेद कहा नान्य था जम कथन जन अजन किसी अन्य प्रकार से नहीं तो क्या प्रकार है अन्य प्रकार कहते कार्यत्व धर्म कार्यत्व धर्मत्व अंशत्व आदि क्योंकि ये जगत ब्रह्म का कार्य है कार्यत्व होने से ब्रह्म का भेद हो गया मान लो एक अच्छा अथवा धर्मत्व उसका धर्म है ये वो धर्मी है अथवा अंश है ये वो अंशी है ऐसा मान करके किसी प्रकार का भेद सिद्ध करना संभव नहीं है माया से ही हो सकता है तो ये अन्य किसी प्रकार ने उसका ये कहा विपक्ष दोषम बदन दृत्यार्धन विवृत्ति अगर वास्तव में भेद मानने पर दोष है दोष क्या है अमृतम मर्तदम प्रदेत जो अमर होता हुआ मृत्यु से ग्रसित होने लग जाएगा ये दोष बतलाना है विपक्ष है न मानने पर तीन की टिप्पणी की जाए तब तो कोई तो भेद आपको विपक्ष है वास्तव में भेद मानने पर वास्तव में भेद मानने पर क्या स्थिति होगी तो अमृत मर्तदम व्रजत हो जाएगा यही अर्थ है यह कहा तत्वतः इत्यादि भाषा में तत्व तो विद्यमान तो तो तो ही वास्तव में भेद मानने पर क्या होगा अमृतम अजम अद्वयम स्वभाव था वास्तव में अजन्मा है अमृत है अद्वय है ऐसा होते हुए क्या होगा उसका ऐसा होते हुए मर्तदम व्रजत मर्तत्व को प्राप्त होगा यथा अग्निशीत हो जैसे अग्नि को शीत अग्नि मरे बिना शीत होना, हो, तो होना संभव नहीं ठीक इस प्रकार हो प्रसंग से इष्टत्व आसंग नहीं जाते पूर्ववादी बोले ठीक है को तो प्राप्त हो क्या आपत्ति है अद्वैत हो जाएगा समान सत्ता तो हो जाएगा कार्य कारण में कहते हैं नहीं आपत्ति देते सिद्धांत दे। खंडन करते हैं तच्च कहा तच्च तिष्ट वो अनिष्ट है विवर्तवाद विवर्धवाद जो चलाया था उसका उपसंहर करते हैं अजम इत्यादि कहा अजम अद्वैम आत्म माया एव विद्य पर न परमार्थ का अजो आत्मतत्व है अब यह आत्मतत्व माया से तो अनेक दिखाई पड़ता है किन्तु तो परमार्थ तो का वास्तविक अनेक वाला संभव नहीं कहा स्थिति विवर्दवादे फलित महा वेदांत में जहां भी ये जो जगत दिखा है विवर्दवाद दिखाया है क्योंकि तो जगत उत्पत्ति के पहले एकम एवं अदितीय वैसा शब्द आता है तो बाद में जो जगत हुआ है और निर्वय है वो एकम एवं सहावय भी नहीं है तो विव्रतवाद भी होता है ये विव्रतवाद के उपृंगार करते हैं ये कहा सिद्ध हो गया विव्रतवादेह तस्माद क्या तस्मात न परमार्थ सब द्वैतम इसलिए परमार्थ सत्य नहीं हो सकता है द्वैत वास्तविक नहीं हो सकता जैसे रजो में सर्व वास्तविक नहीं होता सभी जानते हैं इसी प्रकार के जागृत द्वैत जो जिसमें सत्यत्व बुद्धि बन बैठी है शरीर आदि में गृहादि में सत्य नहीं वास्तविक शक्ति नहीं अच्छा आगे टीका स्वपक्षम उक्तवा स्वयुद्ध पक्षम अनुवास्य दूषे अपना पक्ष बता दिया विपर्तवाद है आए अजरमा एक है किंतु अनेक देखना जो है वो कल्पना है काम जैसे रज्जू पर अनेक है ना कल्पना है या अपना पक्ष का कथन कर दिया विपरतवाद से लिया किंतु अपना ही एक, एक देशी है स्वयु बोलते है, अपने साथ में चलने वाले वेदांति अपने को मानते हैं किंतु तो पक्के वेदांति नहीं है अधूरे वेदांति है उनकी शंका है एक देशी की शंका कोई द्वैतवादी की शंका भी नहीं अद्वैत भी मानना द्वैत भी मानना दोनों मानने वाले एक पक्ष है आज आज के दिनों में निम्बारकाचार्य मत भेदावी निम्बारकाचार्य वाले ऐसे मानते हैं पहले तो अभेद था ये और बाद में जब पैदा होने पर ये भी सत्य है, भी है भेद भी सत्य है बाद में पूरे साधना करके अवैध हो जाएगा अवैध से भेद हो गया यह भेद भी सत्य है इसको मिथ्या नहीं मानते काल्पनिक नहीं मानते, सत्य है और आगे फिर साधना करेगा परमात्मा से दुसवा हुआ है फिर मिलने के लिए साधना करेगा फिर मिल जाएगा फिर अवैध हो जाएगा भेदा भेद भेड़। अचिंत वेदा भेदा ऐसा मान वो वेदांति का एक है वो ये कहा तो होता अपना पक्ष कुछ स्वपक्षा ही नहीं हुआ है न कष्ट चीज जाए कुछ जीव पैदा ही नहीं होता ये अपना, अपना तो यही बार है वो तो माया से दिखाई पड़ रहा है उपाधि के कारण से दिखाई रहा है जैसे घटाकाश घटाकाश थोड़ी पैदा होता है वो तो वहां उपाधि पैदा हो गई घटाकाश पैदा हो गया करके बोलने लग आकाश कहीं पैदा होगा <laughs> स्वपक्षम होता अपना पक्ष तो यह विव्रतवाद है जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है कल्पना है जिसमें सत्यत्व बुद्धि हो रही वो कल्पना है अपना पक्ष विव्रतवाद है कहिए स्वयुक्त पक्षम अनुभाष्य दूसरे अपना ही जो पक्ष हैं एकदेशी है उनके मत का माने अनुवाद करके फिर दोष देते हैं उनका कहना ठीक नहीं है ऐसा कहेंगे चार नंबर की टिप्पणी संसार दशायाम द्वैतम सत्यम उनका कहना यह है एक का संसार काल में जब हम बैठे हैं तो द्वैत सत्य है संसार दशा द्वैतम सत्यम काल काल्पनिक नहीं मानेंगे मिथ्या नहीं मानेंगे और मोक्ष दशायाम तो अद्वैतम और मोक्ष दशायाम में अद्वैत मोक्ष काल में अद्वैत हो जाता है अद्वैत है उस काल में फिर संसार दशा में द्वैत है मोक्ष काल में अद्वैत है ऐसा मानते हैं वेदांति के एक देशी जो कुछ लोग हैं उनके मत का खंडन करते हैं वो भी उपनिषद की व्याख्या का ऐसे ऐसी व्याख्या करते हैं अभी द्वैत भी सत्य है संसार का काल में मोक्ष काल में अद्वैत है साधना करके ये जीव परमात्मा रूप हो जाएगा अद्वैत हो जाएगा ऐसा मानते हैं कहां तक उनका मत सत्य है विचार करेंगे आप समय हो गया यही रखते ठीक ओम भधरम कर देवा भ्रम पश्चेमाक्ष स्थिर रंग सुवास नोदे नए तमलाय